जिज्ञासा कोई साधक शारीरिक असमर्थता के कारण अधिक सेवा नहीं कर सकता है भगवान नाम एवं शास्त्र का महत्व उसकी बुद्धि में बैठा है अतः शास्त्र का स्वाध्याय और मंत्र जप करता रहता है परंतु चित्त शुद्ध न होने से मन अधिक एकाग्र नहीं हो पाता ऐसे साधक की क्या गति होगी समाधान वह साधक जानता है कि मेरा चित्त शुद्ध नहीं है इसलिए जो कुछ साधन करता है चित्त शुद्धि की दृष्टि से ही करता होगा मन एकाग्र न होने से उसका जप और पाठ एकाग्रता से नहीं हो पा रहा है फिर भी उसका लक्ष्य यदि ठीक है तो ऐसे साधन से भी धीरे धीरे उसका चित्त शुद्ध होता जाएगा इसके बाद स्वतः ही जप आदि में एकाग्रता बढ़ जाएगी ऐसे व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए सांसारिक फलों की आसक्ति से अपने आप को बचा रखना चाहिए अपने मंत्र जब आदि का चित्त शुद्धि के सिवाय अन्य किसी फल में विनियोग नहीं करना चाहिए परमेश्वर को दृढ़ता से पकड़ कर रखना चाहिए यदि इस प्रकार की सावधानी रहेगा तो उसकी साधना में अवश्य प्रगति होगी जिज्ञासा इस शरीर में जीवन भर जो अहमता की है शरीर छूटने पर उसका क्या होता है समाधान मृत्यु से पहले अहमता बदल जाती है पूर्व जन्म में जो अहमता थी वो अब नहीं रहती है अहमता बदलने में कितना समय लगता है रोज ही स्वप्न में एक कल्पित शरीर के साथ आपकी अहमता चली जाती है यदि उसके साथ अहमता न जाए तो वहाँ सुख दुख का अनुभव कैसे हो सकता है जब कोई कर्म कांड करता है तब भी उसकी अहमता बदल जाती है कि मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में जाकर देव शरीर प्राप्त करूँगा मृत्यु के बाद उसकी अहमता उस शरीर के साथ चली जाती है यह अहमता जब तक अपने शुद्ध स्वरूप में नहीं पहुंचती, तब तक बदलती रहती है जब तक उपाधि के साथ रहेगी तब तक अवश्य ही बदलेगी यहाँ से ब्रह्मलोक तक अहमता बदलती रहती है यहाँ शरीर छूटने पर उपासक ब्रह्मलोक में शरीर प्राप्त कर लेगा थोड़ा भी विचार करके देखने पर यह ज्ञात हो जाएगा कि अहमता शरीर की बपौती नहीं है वह तो बदल जाती है शरीर छूटने पर किसी की अहमता पशु पक्षी में चली जाती है तो फिर उसी शरीर में मैं करने लगता है जहाँ भी विशिष्ट अहमता है वहाँ बंधन रहता ही है हिरण्य गर्भ की अहमता कोई मामूली अहमता तो नहीं है परंतु उसकी समष्टि अहमता भी एक प्रकार का बंधन ही है कोई साधक यदि जिज्ञासु है तो उसे ब्रह्मलोक में तत्व ज्ञान हो सकता है तभी जाकर अहमता के बदलाव का यह चक्र उपराम होगा